श्री श्री राम कृष्ण श्रीरामकृष्णकथा ष परेद श्रीरामकृष्ण से ईशान वैद्यसर्क गिषादीभक्स श्याभवने आनंद तथा वार्ताप गृहस्था कथा प्रसंगता आश्वन से शुक्ला चतुर्दशी सप्तमी अष्टमी नवमी दिवसत्रप्य महा पूजा पूजामोत्सव संपन्न दशमिया विजया तदुपल्य परस्पर प्रेमिंगनकर्म अभीशत भगवान श्रीरामकृष्ण सभक्त कलिकता श्यामकुकुरना पल्ल्या शरीरे कठिनो रोग कंठे कर्कटरोग बलराम भवने यदा आसीद आयुर्ेदवैद्यों गंगा प्रसाद परीक्षि आगछत तम श्री प्रभु अपृछत रोग अय उपसुप्मा आयुर्ेदवैद्य प्रश्न से उतरम न अच्छत तुष्टि आंगलवैद्या अभी रोग अयारोग्य इंगयती स्म इन वैद्यसर्कित्स कौती अद गुर अक्टोबर मसल से द्वांशो दिवस पंचाश्तुत्तराष्टादतमें ख्रीष्टवर्षे का सप्तम दिवस दिन नवत्कशतम वाब्दे शुक्लाचतुर्दशी श्यांपकूर स्थित एकस्तेवने श्रीरामकृष्ण दिव तले तले प्रकोष्ठ मध्ये शय्या तत्र तेष्ट वैद्य सरकार श्रीयुक्त ईशानचंद्र मुखोपाध्याय तथा भक्ता परीता ईशान अत्य दानशील अवसरभृति स्वीकुन अभी दान कौती ऋण कृत् दान कौती तथा सर्वदिंता पीड़ा वार्ता शुवा स द्रष्टुम आगता वैद्य सरकार चिकित्सा अगम्य आगम्य षट्त घंटा व्याप्य ठतिरामकृष्ण सातिश्रद्धा धत्ते तथा भक्त सह पर व्यवहरती रात्रि प्रा सप्तवादन मृता जता बचंद्रिका पूर्णवयो निशानाथ पीता सुधाम आवर्जयन आस्ते, अंत दीपालोंक प्रकोष्ठे अनेके जना अने महापुरसदर्शनाथ आगता सर्वे निर्नमेसृषा तं प्रतिरीक्ष्य स कि वा द्रक्षति स किं कौती ईशान दृष्टि प्रभु श्रीरामकृष्ण वि संसारी निर्लिपता य संसारी ईश्वर से पादपद भक्ति बिभ्राण संसार निर्वहति स वीरपुर यहा कस्तक मन दरश्चा मस्तक भारत तथा स वरम पश्य शक्ति अवती चेत न सैत् यहां पंकमत् पंक ठति गात्रे स्कस अभी पंको नानकोटिबिहो नीरे सर्वदा मज्जनम किन्तु सर्वदन पक्ष कितु क्रियते, चेद एव न पुनः गात्रे जलम अवशिष्य किन्तु संसारे तया स्थित किंचित साधनम अपेक्षित कति दिनाजनवास अपेक्ष तद वर्षवा मास मसषट मसत्र एकजने ईश्वर चिंता कर्तव्या तस्में व्याकुने स भक्ति सिद्ध प्राथना कनीीया तथा चनसा वक्त मम अस्म संसारे कोपना यमीयान वह ते दिव्य भगवान्म कवल आत्मी जन सा सव मम सर्वस्व हत कथम परम भक्तिलाभात्सार कर्म शक्य यथा हस्ते तैला कृत्वा पनस कृते न नूज हस्ते योजक निर्यास संसजति संसारो जलरूप तथा मनुष्य मनस दुग्धम जलें यदि दुग्ध स्थापं प्रवर्त पाथ पयसो ऐक्य भविष्य अतो निर्जने स्थाने दधी रचनीय दधी रचय्वा नवनीत उधरणीय नवनीत उध्य यदि जले स्थपयसी तहि जलेन मिश्रण न भविष्य निर्लिप सत्ववेत ब्रह्म ज्ञानो मवदद महाशय अस्माकनक मत सा इव संसार निर्वाहं वसार निर्वाह करह अवदमं तया संसार निर्वहण अति कठिन वक्त व्यवहारण व्यवहार जनकनृपो भव न शक्य जनकराज अधोमुख ऊर्धपाद सामचरत युष्मा अधोवदन ऊर्धपाद न भाव्यं किंतु अपेक्षितम। निर्जने वास अपेक्षित निर्जने ज्ञानलाभक्ति तारो यापनीय दधी निर्जने रचनीय आदर्श नोदन दधी। चे दाढ़तापे जनको निर्लिप्त नाम विदेहती अस्थ देहे देहबुद्धि नस्त संसारे स्थि जीवन मुक् स्रमती किंतु देहबुद्धे अपगमो दुस्साध्य अत्य साधनमेक्ष महां वीरपुर असी दालती स्म एक ज्ञान से अपर कर्मण संसाश्रम से तथा संश्रम से यदि वृशे संसाराश्रम से ज्ञानी तथा संनश्रम से ज्ञानी एक मध्ये विशेष अस्त न वा तदुतरमेंटद्वयम वस्तु अयी सह ज्ञानी एक वस्तु परम संसारे ज्ञान अयम अस्त काम कांचन मध्ये अवस्थान किंचित भय अवश्यमस्तन प्रकोष्ठे निवसन यावान चतुर एव यवान्तरि कृष्णचि किंचितिद अवश्यम गात्र शक्तम सैत् नवनीत उध्य यदि नवभाजने स्थपयसी नवनीतस्य विकार संभावना नस्त तक्रभाजने स्थपयसी चेत सन्देह सा यदा ल लाजा भृजें द्विचतर्लाजा भाजना झंपेन पतं ते मल्लिका पुष्पाइव निष्कात्र भाजनोपरी ये सर्वे लाजा ठंडी ते उत परम पुष्पत्दृश नीचित सकलकसारगी संस यदि ज्ञानलाभंक साक्षाएं मल्लिक पुष्पत निष्को किंतु ज्ञाना परसार भजने वर्त चेद गात्रे किंचितिद रक्तिमा रेखा भवतम अर्ति सामा हाष्यम जनकराज से सभा भैरवी आगता स्त्रीजनमेक्ष्य जनको राज अधोमुख सन निम्नयन अभूत भैरवी तृष्ट् अवदत् हे जनक तव इदानम स्त्रीजनम प्रेक्ष्य भय पूर्ण पूर्णज्ञाने सती पंचवर्षीय बालास्वती तदा स्त्री पुषेदी न थी। यद भवतु यद्यपि संसारे ज्ञानो गात्रे रेखा स्था तेना लक्षण का क्षति नव चंद्रे कलंको वर्त सत्यं। किंतु दीपन व्याघा नवती ज्ञापर कर्म लोकसंग्रहा केचन ज्ञानलाभात्ोकशिषा कर्मकु यहां जनक नारदादय लोकशिक्षाकृते शक्ति अपेक्षिता ऋषय स्वस्व जानकृते उद्युक्ता आसन नारदादय आचार्य लोकहित विचरती स्म ते वीरपुर दुर्बल का प्लवते एक उपेषे सति नमज्जति किन्तु सबलकाषं यदा तदा गौ मनुष्य किंच गज अदुपरी स्थि ग बापीयन यानमें स्वयं पारम यान तो मनुष्यान पारम नयती नारदाद आचार्य सबलकाष्टीयपोत इव केचन मुक्त प्रोक्षवस्त्रेण मुखें निर्माज उपथा यदि कूयां हाष्यम कोप्पी आम्रमनोती चेत छि किचि सर्वेभ्यो ददा तथा स्वयं भुंग नारदादय आचार्या संगलार्थ ज्ञानलाभात्ति आस्था ठंडी स्म